अपनी कहानी छोड़ जा कुछ तो निशानी छोड़ जा कौन कहे इस ओर, तू कल आए आए, ना आए, मौसम बीता जाए। कहानी जा, कुछ तो, जा। तो ये पलायन हिंदुस्तानी सिनेमा के उस दौर का शायद सबसे खूबसूरत मोमेंट भी है और एक बहुत खूबसूरत कमेंट भी है उस दौर के भारत पर भारत जो एक नए भारत का निर्माण उस दौर में हो रहा था आजादी के बाद और कहीं एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइग्रेशन था जो हम एग्रीकल्चर से इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन की तरफ मूव कर रहे थे और जहां किसानों ने अपने एग्रीकल्चर लैंड को छोड़कर किसी ना किसी तरह से शहर की तरफ रुख किया एक मजदूर बनने के लिए एक मिल वर्कर बनने के लिए या एक रिक्शा वाला बनने के लिए अब यहाँ पर दो बीघा जमीन का जो सीड है वो भी कहीं ना कहीं ऋत्विक घटक के पास है क्योंकि ऋत्विक घटक वो आदमी थे जब जो कि सलील चौधरी ने कहानी लिखी थी रिक्शा वाला उस पर सबसे पहले फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन फिर उन्होंने कहीं लगा की इस तैयार नहीं है तो सलील चौधरी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बिमल दा और बिमल दाग को वो सब्जेक्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने सलील चौधरी को कलकत्ता से बंबई बुला लिया एकटर लिखा और फटाफट जो है बंबई आ जाइए की बात थी जब सलीह की शादी हुई हुई थी और उसके इमीडिएटली बाद उनके पास वो लेटर आया और सली कलकत्ता पहुंच गए उनकी ना सिर्फ उस कहानी पे दो भी का जमीन बनी लेकिन उसमें उस म्यूजिक भी जो था वो सलील चौधरी का था और यहां देखिए कितनी एक इम्पोर्टेंट बात है कि हम धरती के लाल की बात कर रहे हैं हम रोटी की बात कर रहे हैं लेकिन शायद वो फिल्में आज की जनरेशन से उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाती लेकिन जो दो बीघा जमीन जिस तरह से कनेक्ट करती है उसमें उसके म्यूजिक का भी बहुत बड़ा हाथ शैलेंद्र के लिरिक्स और सलील चौधरी का जो म्यूजिक है वो कहीं उस फिल्म को एक अलग आकाश देता है उसकी कि इतना एक इम्पॉर्टेंट थीम था कि जो शंभु महतो है वो गाँव से निकल कर इसलिए गया क्योंकि वहां उसका शोषण हो रहा है मुराद उसमें एक जमींदार बने थे और आ, उसकी जमीन जो है वो कर्जे में चढ़ी हुई है मुराद के पास और उसको जो सूद चुकाना है तो जो फसल से वो कमाई कर रहा है वो तो सारा का सारा पैसा तो उसके सूद में निकल जाता है हालांकि तो अपनी लूज कर देता है लेकिन यहाँ पे देखिए उसकी डिग्निटी तो गाँव में ही खत्म हो गई थी जब जमींदार ने तो उसकी जमीन हड़प ली थी और उसको काम को एक तरह से जमींदार की नौकरी कर रहा था उसको शहर से उम्मीद ये बनती है कि वो यहाँ पर मिल मजदूर का काम करेगा रिक्शा वाला का काम करेगा यहाँ कम से कम उसके कोई पैसे नहीं काटेगा उस माइग्रेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या था कि उसको एक उम्मीद ये भी थी कि मैं शहर में मेरा जो माइग्रेशन है वो टेम्परेरी है मैं कुछ दिनों के लिए हूँ कुछ सालों के लिए हूँ कुछ पैसे कमाऊंगा वो तो पैसे कमा के मैं गाँव में वापस जाऊंगा तो कहीं उसकी उम्मीद वापिस गाँव में बसने की थी वो परमानेंट माइग्रेशन नहीं था शहर के लेकिन फिर भी शहर ने भी उसका उसी तरह से शोषण किया शहर में भी वो लेबर क्लास जो है वो उसी तरह से बिना डिग्निटी के रही और देखिए इसका बिमलदा इसी चीज को एक दूसरे एस्पेक्ट में करते हैं कि जब वो गांव छोड़ के जा रहा है उस गीत में एक थोड़ी सी उम्मीद है कि अपनी कहानी छोड़ जाओ मौसम बीता जाए और कौन कहे इस और दुकल आए ना आए तो थोड़ी सी वहां पर एक डर भी है कि शायद शहर में जाके पूरा बस जाएगा लेकिन जब वो शहर में पहुंचता है तो वहां पे भी उसको देखता है की ये जो मजदूर वर्ग है ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बड़े बड़े डैम बड़ी बड़ी इमारतें बड़ी बड़ी मीले बना रहा है लेकिन इसके पास रहने की जगह नहीं है वो तो आज भी सड़क के किनारे इकट्ठा होकर रात में मिलकर सब जो अपने मनोरंजन के लिए वहाँ पे बिमलदा ने बहुत खूबसूरत गीत इसके बाद रचा अजब तोरी दुनिया वो मोरी लाला वो एक किस्म का व्यंग जो उन मजदूरों की व्यथा पे शरेंद्र करते है वहां पर कि पर्वत काटे सागर बाटे महल बनाए हमने और फिर भी हो के रही ना हमारी क्लास कम्पलीट करता है उस गाने में वो जो उनकी बस्ती है जहाँ पे वो मिलकर गा रहे हैं वो एक मकान के बड़े मकान कैपिटलिस्ट इशारा है सामने गा रहे हैं और उनकी गीत संगीत से उसकी नींद टूटती है और तो बाहर कहानी को इस ट्रांशन को इन दो गीतों से दर्शाया तो दो बीघा जमीन पे दो तीन बातें और हो सकती है एक जैसे तुमने कहा की आज भी वो जो आता है शहर में मजदूर उसके दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है वो सोशल सिक्योरिटी मिसिंग है जब दिखाते हैं दो बीघा जमीन में तो वो जो शहर में उनकी जो कंडीशन है वो अभी भी प्रेरियस है और तब भी प्रिकेरियस और फिर दूसरा है कि जब वो वापस जाते हैं तो इस पिक्चर की दो बहुत ही मेमोरेबल सीन्स है एक तो वो जब वो रिक्शा चला रहे हैं हाथ रिक्शा और वहाँ पे उनका एक सवारी है वो लड़की है वो उनको बोलती है कि और तेज चलाओ क्योंकि पैसा बढ़ाती रहती है कि और, चलाओ मैं तुम्हें और पैसा दूंगी और तब तो वो चक्का निकल जाता है बलराज सहानी का जो रिक्शा पुलर वाला एक मोमेंट है उस फिल्म में वो वो उसी तरह का एक कमेंट है जहाँ पे वो जो रिच क्लास है वो अपने पैसे के बल पर उसको एक एंटरटेनमेंट के साधन की तरह यूज कर रही है कि भैया एक कंपटीशन एक, एक उसको एक स्पोर्ट का इवेंट कि भैया और तेज चलाओ और तेज चलाओ दोनों के बीच में वो कंपटीशन चल रहा है उस आदमी का वो शोषण हो रहा है लेकिन उसके बहाने से वो एक रिच क्लास का एंटरटेनमेंट क्रिएट हो रहा है तो बिल, ब, ब, बिमल रॉय का वो वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मतलब सिनेमेटिक कमेंट है मेरे लिए जिस तरह से बलराज साहनी ने उस मोमेंट को दिया है देखिये पे एक्टिंग मैटर नहीं करती जिस तरह का एक फिजिकल एफर्ट एक एक्टर को अपने रोल को जीने में लगता है तो ने और जो उसका जो फाइनल सीन है, जहाँ पे वो वापस गाँव जाता है और वहाँ पे देखता है की उसकी जमीन पे अभी कोई फैक्ट्री बन रही है और वहाँ वो उसको पूरा जमीन को घेर लिया गया है और वहाँ पे एक गार्ड है या कोई है वहाँ पे जो जब आप अंदर जाने की कोशिश करता है तो उसे रोक देते हैं और ये इस अंदर इसलिए जाना चाहता है कि उसे सिर्फ एक अपनी जमीन की एक भर की मिट्टी चाहिए थी और उसी पे ही उनको मिक्स है वो शायद कहीं मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा की नींव वही थी जहाँ पे आप प्योर एक पैरेलल आर्ट सिनेमा नहीं बना रहे हो जहां जहाँ आपका है और इसीलिए बिमल दा ने संगीत को भी अपने सिनेमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखा कहानी के साथ साथ और इसीलिए जो बिमल दा जिस नोट पे वो फिल्म एंड करते हैं वो बहुत खूबसूरत उसको एक अंत देता है तो पवन चलो दो भी कहा जमीन की बातें तो बहुत हुई अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं श्री 420 की ओर परबत काटे घागर काटे महल बनाए हमने हो महल बनाए हमने पत्थर पे बगिया लहराई धूल पिलाए हमने हो धूल पिलाए हमने के हमारी हुई न हमारी होके हमारी हुई न हमारी अलग थोरी दुनिया